परमार्थ प्रसंग सुबह शाम यदि अधिक जब ध्यान करने का अवसर न मिले तो अन्य समय जब हाथ में कोई काम न हो तब बैठकर लेटे हुए या खाने के बाद एक दो घंटा आराम कर लेने के पश्चात या यदि निद्रा व आलस्य न आए तो शेष रात्रि में बिस्तर पर बैठे हुए भी कर सकते हो पर आसन पर बैठकर यथा विधि करने से प्रायः अधिक मन संयम होता है चलते फिरते या कुछ भी काम करते समय स्मरण मनन के माफिक मन ही मन जब कर सकते हो पर ऐसी अवस्था में ध्यान न करो कारण अन्य मनस्क होने से कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है समय सबसे अनमोल चीज है जीवन क्षण स्थायी और अनिश्चित है एक मिनट भी व्यर्थ न गवाओ गुण दोषों से ही मनुष्य निर्मित है सब में ही थोड़े बहुत अच्छे बुरे गुण होते हैं पराय दोष और गलतियाँ न ढूंढ अपनी ढूँढो दूसरों के गुणों को और अपने दोषों को बढ़ाकर देखना तथा दूसरों के दोष और निज गुणों को छोटा करके देखना मक्खी मवाद से भरे व्रण पर बैठती है और मधुमक्खी फूल पर पर चर्चा से आत्मचिंतन में क्षति होती है संतावन एक पुरुष ही दोष त्रुटि और हो सकते हैं। दूसरों को तो बात ही क्या सिद्ध पुरुष आचार्य और सदगुरु के भी व्यवहारिक जीवन और कार्यों में कुछ ना कुछ गलती दोष और भ्रम प्रमादादि संभव है रह सकते हैं परंतु उनके सद्गुण इतने अधिक होते हैं कि उनके किंचित दोष भी भूषण स्वरूप हो जाते हैं और जो जिसे हार्दिक प्रेम करता है उसका कुरूप या दोष प्रेमी की नजर में ही नहीं पड़ता अंठावन गुरु के प्रति अकपट श्रद्धा विश्वास यदि नहीं हुआ तो आध्यात्मिक जगत में उन्नति कर सकना मुश्किल ही है गुरु वाक्य में कभी भी अविश्वास या संशय नहीं करना गुरु वाक्य को वेद वाक्य ही समझना श्री गुरु के उपदेश को बिना सोचे समझे भी सर्वांतः करण पूर्वक पालन करने की चेष्टा करो यदि वस्तुलाभ चाहिए समझ रखो कि गुरु के समान तुम्हारा एहलोक और परलोक दोनों का हिताकांक्षी और कोई नहीं गुरुपदेष मार्ग का निष्ठा के साथ साधन करना ही उनकी यथार्थ सेवा है उसी से वे सर्वाधिक होते हैं। पहले पहल मन में स्पष्ट करते हुए धीरे-धीरे करना दो तीन हजार से ज्यादा नहीं होता धीरे धीरे अधिक अभ्यास होने पर जल्दी होने लगता है तब प्रति घंटे आठ दस भी अनायास ही हो जाता है जब करते समय मन को मंत्र और मंत्र के प्रतिपाद्य इष्ट पर एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए